और दुर्जन का भेद सुजन के कारुखान परहित अनहित दोहावलीस समान सज्जन पुरुष सुंदर अर्थात लाभकारी कपास और ऊख के पौधे के समान है और दुर्जन टाकी और रूखानी के समान सज्जन और दुर्जन दोनों ही समान रूप से कष्ट सहते हैं परंतु सज्जन सहते हैं पराय हित के लिए और दुष्ट दूसरों के अहित के लिए सुमन रस अन खात तुलसे तरुजे वे जुगल सुमत कुमत की बात तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रमर और भील दोनों ही वृक्षों के सहारे जीते हैं किंतु भ्रमर फूलों का रस ही पीते हैं फूलों को भी नहीं चुनते और कोल भील वृक्ष को काटकर उसका फल खाते हैं यह सुबुद्धि और तुबुद्धि की बात है अवसर की प्रधानता औसर कौड़ी जो चुकाए बहुर दिए जन चुके बे उदो कहा भरी पाप आवश्यकता के समय मनुष्य यदि कौड़ी देने में भी चूक जाए तो फिर अनावश्यक बिना मौके लाख रुपया देने से भी क्या होता है द्वितीय के चंद्रमा को न देखा जाए तो फिर पक्ष भर चंद्रमा उदय होता रहे उससे क्या होगा भलाई करना भले ही जानते हैं ज्ञान को भले सिंग मनख तेब जय बुराई करने का ज्ञान तो सभी को है परंतु भलाई का ज्ञान तो कभी किसी भले को ही होता है मूर्ख जानवर गैरा हाथी सिंह चवरी गाय बंदर आदि अपने सिंह सूर्य दात पूछ तथा नख इत्यादि से दूसरों को चोट ही पहुँचाते हैं उनसे भलाई करना नहीं जानते संसार में हित करने वाले कम हैं तुलसी जग जीवन अहित कतहु को हित ज्ञान शोषक भानु कृषान मदी पवन एक घन दान तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जीवों का अहित करने वाले बहुत हैं, हित करने वाला तो कहीं कोई एकाद ही जानो सूर्य अग्नि पृथ्वी पवन सभी जल को सुखाने वाले हैं देने वाला तो एक बादल ही है सुनियधा देखिय गल सब कर तू तिकराल जहतह तह का, का उल्लू कबक मानस शक्तमराल अमृत तो केवल सुनने में ही आता है परंतु विश्व जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं विधाता के सभी कार्य विकराल हैं कौवें उल्लू और बगुलें जहां तहां सर्वत्र दिखाई देते हैं परंतु हंस तो केवल एक मान सरोवर ही जीते हैं दूसरों की बुराई करने वाले नीच सभी जगह मिलते हैं परंतु परहित में लगे हुए संत तो सत्संग में ही मिलते हैं जल चर थल चर गगन चर देव धनुनर नाग उत्तम मध्यम अधम खल दस गुण बढ़त विभाग जल में रहने वाले स्थल पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले जीवों तथा देवता राक्षस मनुष्य और नाग इन सब योनियों में उत्तम की अपेक्षा मध्यम मध्यम की अपेक्षा अधम और अधम की अपेक्षा नीच दुष्ट प्राणियों की संख्या दस गुने अधिक हो जाती है उत्तम से मध्यम दस गुने, मध्यम से अधम दस गुने और अधम से नीच दस गुने उत्तम बहुत ही थोड़े हैं बलिष देखे देवता कर्म समानदेव मुए मारस विचार्थ साधन एव बलिदान के बहाने देवताओं को और राज्य कर दंड के बहाने राजाओं को देख लिया दोनों ही स्वार्थ साधने वाले विचार शून्य और मरे को ही मारने वाले हैं सुजन कहत भल पो चपथ पापिन पर खे भेद नाश नास निषेध बद भेद कर्मनाशा और गंगा जी के बहाने जैसे वेद विधि और निषेध दोनों तरह के कर्मों का वर्णन करते हैं कर्मनाशा में नहाने का निषेध है और गंगा स्नान की विधि है वैसे ही सतपुरुष ग्रहण और त्याग के लिए भले बुरे दोनों ही मार्ग बतलाते हैं परंतु पापी मनुष्य इस भेद को नहीं समझते हैं वस्तु की वस्तु ही प्रधान है आधार नहीं मन भाजन मधुपारयी पूरण का छाड़िय का संग्रह कहु विवेक विचार शराब से भरे हुए मणिमय पात्र और अमृत से पूर्ण मिट्टी के बर्तन को देखकर जरा विवेक पूर्वक विचार कर कहो कि इन दोनों में किसका त्याग करना चाहिए और किसका ग्रहण तात्पर्य यह है कि उत्तम वस्तु सामान्य स्थान में हो तो भी उसे लेना चाहिए परंतु बुरी वस्तु उत्तम स्थान में हो तो भी उसका त्याग ही करना चाहिए प्रीति और वैय की तीन श्रेणिया उत्तम मध्यम नीचगति पासीकता पानी प्रीति परीक्षा तिहुन की बैरवित क्रमजान प्रीति की परीक्षा में उत्तम मध्यम और नीच इन तीनों की स्थिति क्रमशः पत्थर बालू और जल के समान है अर्थात उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर की लीक के समान अमित है मध्यम मनुष्य की प्रीति बालू की रेखा के समान दूसरी हवा न लगने तक ही है और नीच की प्रीति तो जल की लकीर के समान है जैसे अंगुली से जल में लकीर करते जाइए साथ ही साथ वह मिटती चली जाएगी ऐसे ही नीच की प्रीति तत्काल नष्ट हो जाती है परंतु वैर इसके विपरीत उत्तम पुरुष का जल की लकीर के समान तत्काल नष्ट होने वाला मध्यम का बालू की रेखा के समान कुछ समय तक रहने वाला और नीच का पत्थर की लकीर के सदस्य चिरस्थायी होता है जिसे सज्जन ग्रहण करते हैं उसे दुर्जन त्याग देते हैं पुण्य प्रेत पथि प्राप त्यो पथ पाच लह सुजन परिहरहि खला सुन सिखावन साच पुण्य प्रेम प्रतिष्ठा प्राप्ति अर्थात लौकिक लाभ और परमार्थ का पथ इन पाचों को सज्जन ग्रहण तो ग्रहण करते हैं और दुष्ट लोग त्याग देते हैं इस सच्ची सीख को सुनो प्रकृति के अनुसार व्यवहार का भेद भी आवश्यक है नीच निरादर सुखद आदर सुखद कदरी बदरी सुखदी पेखेल नीच लोग निरादर करने से और बड़े लोग आदर करने से सुखदाई होते हैं इस बात को समझने के लिए केले और बेर तथा कटहल और आम के पेड़ों की दशा देखो केला तथा बेर काटे जाने पर अधिक फल देते हैं परंतु कटहल और आम सींचने और सेवा करने पर ही फलते हैं अपना आचरण सभी को अच्छा लगता है तुलसी अपनो आचरण भलो न लागत काशु। बसात जो खात लहसुन को का तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना आचरण किसको अच्छा नहीं लगता जो नित्य लहसुन खाता है उसको लहसुन की दुर्गंध नहीं मालूम होती भगवान कौन है? भाग्यवान कौन है बुद्ध तो विवेक मते जिन्ह के जिनके रोशन रागत सा को भाग वे पुरुष निर्मल बुद्धिवाले ज्ञानवान और बुद्धिमान है जिनका न किसी में राग सकती है न किसी के प्रति क्रोध अर्थात द्वेष है किंतु साधुजन जिन्हें सुहृद अर्थात सबका अकारण हेतु कहकर सराहना करते हैं तुलसीदार जी कहते हैं वे बड़े ही भाग्यशाली हैं